केवे तक कल कर्म विचार का अपराध कहेंगे जो मुक्त कैबल्य का भगव केवल ही न जो कैवल्य कालोत कर्म विचार करके अपराध है तो भी तरह कई कर्लता है आगे कह प्रकृति लय नाम प्राकृत बंधर प्रकृति में जुदये होते उन्हें भी बंधे प्राकृतिक बंधन वो हिरणा उपासना करेंगे प्राकृतिक प्रकृति संबंधी पहलू बंधन था उसको नष्ट हो करके फिर मुक्त होते हैं जो कईवल्यू का करते हैं जो प्रकृति लीन है और आगे भी जान न लें वही कार्य को भी दे आना विकार इंद्रिय भूतादिश आत्मविधि करके उपासना करने वाले दक्षिणागंभ दिव्या दक्षिण मार्ग में जाने वाले, जाले ये तो आगे दिव्य अभी व्यौकी भोग करने वाले कर्म करके करते, लोग अमूली त्रीणी बंधना तीन प्रकार बंधन हुआ प्राकृत वैचारी दक्षिणागंध प्रकृति भावना संस्कृत मन सो भी देहता में प्रकृति लेना प्रकृति प्रकृतिभावन्न मनस प्रकृति की भावना से संस्कृत जिसमें संस्कृत मन ये संस्कृत मनसपाटान दृहपात के बाद प्रकृति प्रकृतिलता आपन्ना प्रकृति हो जाएगी प्रकृति हो जाएगी इतरेश पूर्वाबंधकोटि प्रशंस उत्तरबंधकोटि मुक्ताना कोटी नास्ती मुक्त हो के बाद आगे बंधन नहीं होगा किंतु तो बंध पूर्व कोटि है विधेय कवर को जो प्राप्त करेंगे आगे बंध प्राप्त नहीं होगा किन्तु तो पहले बंध सा है नुटाना उत्तर कोटि नहीं है ये प्रसिद्ध है और ये प्रकृति ना का भी है इतरे साम पूर्वा बंधुकोटी तभी उत्तर उत्तरकोट विधान मात्र इसलिए भाषा ने कहा तीन बंधना चित्स कैवर्णन त्रास्त तीन बंधन चित्ते कैवर्णन त्राप्त करते उत्तरकोटी अनुका है कि तीन कोटी उत्तरकोटी नहीं कोटी है पूर्व कोटी तो चौक है जो प्रकृति तो बीना है वैचारिक है ये तो पूर्वकोटी उत्तरकूटी जो मुक्त तो हो जाते हैं उनके उत्तर कुटि नहीं है कि पूर्वकोटी त्रीन बंधन से प्राप्त वैचारिक कठिना चेतना करे कब को प्राप्त करते हैं जो मुक्त होते हैं इस तरह तो के विलक्षण है यहाँ पूर्व बंदकोटि कहने का अभिप्राय है उत्तरकोटि विधान मात्र उत्तरकोटि उनका अन्न का है उनका नहीं है तो पूर्व पूर्वापरकोटि पूर्वकोटि नहीं अपरकोटि नहीं ईश्वर इस का इसलिए न ईश्वर से ईश्वर के अच्छा ईश्वर से संबंध न मूर्त नागी संबंध पहले नहीं था आगे भी नहीं हुआ यहां से पूर्वाबंधकोटी तो प्रज्ञात जो कल विधेयक करता है उसके पहले बंधन था पूर्वाबंधकोटी प्रज्ञा थी तो उत्तर तो को बंधन नहीं है नहीं पूर्व को इस तरह का एक शांति पहले नहीं था आगे भी नहीं वर्तमान में भी नहीं था यहाँ प्रकृति लीन से प्रकृति में नीन होवे आगे जानवन का हो तो उत्तर बंधकोटी संभाव्य उत्तरबंधकोटी सम्भावे कितर से नव उत्तर क्या तो उत्तर नहीं पूर्व भी नहीं सू सद मुक्त सदैव उत्तर सू पाठे सदैव लुक्त सदैव ईर यह सुर्गाकर कोटे निचर ईश्वर का सदेव सदेव क्रिया शक्ति संपद सदर इसमें इस तरह के धाव इस तरह के है ज्ञान क्रिया शक्ति युष्त ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति क्रियाशक्ति में अतः भी हाथ नहीं प्रकृष्टश उत्कर्ष स किलिता आहूति युवा तो उत्कर्ष शाश्वतीकर्ष नित्कर्ष जीव के बचा उत्कृष्ट स्तर उत्म उत्कर्षे जो प्रकृष्ट तत्व उपाधाना है उसमें कहते हुआ प्रकृष्ट तत्व अत्य राजूर अत्यंत कम है अत्यधिक प्रकृष्ट तत्व का ग्रहण करने से उपाधि होने से सर्वज्ञ तो विशिष्ट है तत्व है इस इस्तर में उत्कर्ष सर्वज्ञ है इसमें सार्ञ है ये जो उत्कर्ष स्तर में है उसका कोई प्रमाण है अथवा नहीं सत्यम संमित होती निमित्त निमित्त का क्या प्रमाण ज्ञान का निमित्त होता है प्रमाण प्रमाण से ज्ञान होता है निमित्त न सह वर्तते वर्त संमित अथवा निमित्त निर्गत निमित्त प्रमाण है प्रे प्रश्न है उसका कारण है नश्न नहीं के नित्य है नित्य के लिए प्रश्न नहीं उसका कारण यह नित्य के उत्कर्ष होती है महत्वता है नित्य का कारण हुआ इसलिए निमित्त प्रकार से न प्रमाण स्तर भी उत्कर्ष है नित्य उत्कर्ष है उसमें कोई प्रमाण है अथवा नहीं है ये संभव, प्रश्न है ठीक है ज्ञान ग्रह ही न चित्त सत्य अपरिणाम संभव संभवतः चित्त पुरुष है परिणाम रहे तो अपरिणामी है शिक्षक का अतिशीन रहे है रहे ज्ञानम से क्रिया के ज्ञान क्रिय न संभव होता है अपरिणामी पुरुष शिक्षक शक्ति में ज्ञान अथवा क्रिया पूर्ण संभव होगी परिणाम होना है इसलिए तार्कि लोग जो आत्मा में ज्ञान मानते हैं उसका वेदांत खंडन करते हैं आत्मा का परिणाम होगा उसमें परिणाम नहीं ज्ञान भी उत्पन्न होगा ज्ञान सुख दुख इतना भी आत्मा में मानते हैं न्याय उसका निराकरण क्या जाता है वो आत्मा नृत्य है असंग है निर्विशेष है उसमें न ज्ञान न क्रिया कोई संभव नहीं है ज्ञात उनसे क्रिया भी नहीं है इसकी रजस्तम रही विशुद्ध चित्त सत्व वक्तव्य रजस्तम रही सत्वरजस्तम तीन उन्नत है विशुद्ध सत्य होता है जब रजोगुण तमगुण नहीं हो और रजोगुण तमुगुण से कभी हो गया तो सत्य गुण होने कभी शुद्ध नहीं है विशुद्ध नहीं है पंचोदेश नया सत्य शुद्ध अभिशु नया सत्यो की शुद्धि अशुद्धि अभिशु तो रजोगुण तमुगुण रहते सत्यो विशुद्ध हो गया विशुद्ध चित्त सत्व आते विशुद्ध चित्त में ज्ञान और क्रिया रहेंगे वह आश्रय होगा विशुद्ध चित्त आश्रय व्यय हो ज्ञान तेज ज्ञान ज्ञानक्रिय विशुद्ध चित्त आश्रिए करना पड़ेगा न स्तर से सदा अविद्याभव चित्त समुत्कर्षण सह स्वस्वामी संबंध संभव स्तर सदा मुख्य मुक्त होने के कारण उसका असंग होने से चित्त सत्य के साथ उसका संबंध नहीं जो विदेशागुल प्राप्त तो करते पहले चित्त सत्य के साथ संबंध था सा आगे ज्ञान हो गया मुक्त हो गई किंतु जो सदा मुक्त है चित्त तो चित्त सत्य के साथ उसका संबंध नहीं होगा क्योंकि चित्त तो है प्रकृति का कार्य तो अविद्या अविद्या अविद्यान होता है अविद्या है अनात्में आत्मबुद्धि होने वाली जी चित्त तत्व उत्तर समुत्कर्ष उत्कर्ष चित्त का उत्कृष्ट होता है सप्तुण अधिकार अव्युण समुण नहीं सप्तुण उत्कृष्ट के साथ संबंध नित्य मुक्त निठ्ट इतरका नहीं हो सकता है ये तो सप्तमुत्कर्ष जी अविद्या के कार्य प्रकृति कार्य इसलिए जो नित्य नुक्त है सर्वज्ञ है उसका अज्ञान नहीं होगा अभिज्ञा नहीं है तो अभिजय का कार्य चित्त सत्य के साथ संबंध कभी नहीं होगा पुरुष का तो संबंध है पुरुष का संबंध कैसे पुरुष भी तो है निर्देश है चित्त सत्य के साथ के संबंध होगा पुरुष का संबंध है संयोजादी संबंध नहीं स्वस्मिभाव संबंध स्वामी स्व स्वामी भाव का स्वस्मित्व स्व और स्वामित्व स्वामित्व पुरुष में सत्व है चित्त स्व स्वकीय स्वकीय ये सत्तम संबंध तो है ये संबंध के लिए धर्म का स्वामी अभी करना कोई जरूरत नहीं स्वस्मी भावक संबंध है ये संबंध सामान्य जीव का तो हो जाएगा इस तरह का नहीं होगा क्योंकि इस तरह अभिज्ञ नहीं है से होने प्रकृष्ट तस्थ उपादन उपाधि दे करके इस तरह का शाशिक उत्कर्ष कहा यह कैसे होगा क्या प्रमाण न स्तर से अभिद्धानी बंधन सूच सत्य नामी भाव किंतु महारितानी ज्ञान धर्म उपदेतन इस अभिप्राय से उपाधि का स्वीकार करते है न स्तर से पुस्तक जानते हैं पुस्तक पा अज्ञान जीव उसका जैसे अभिज्ञानिमित संबंध होता है साथ उसी प्रकार स्तर का नहीं उत्तर जन्म से अविद्याबंधन संबंध अविद्याबंधन यबंध से निबंधन निबंधन मूल कारण अविद्यालत इतर सत्व के साथ संबंध स्तर का नहीं होगा जैसे अज्ञानी जीव का होता है उत्तर से अज्ञानी जीव का जैसे होता है इस प्रकार का स्तर अभिद्यालय का सत्य के साथ स्वसाइन भाव संबंध नहीं होगा जीव का होगा स्वयं भाव संबंध हो किसके साथ है? किस के साथ है? इस तो का कैसे प्रतिष्ठा सत्य उत्पादन करने से इस तो इस पर किंतु तार प्रत्यय भाव महानवान जल ज्ञान तापत्र जीव युक्ति साध्यात्मिक अभिवृत् दैवीद प्रसिद्ध है परिता पत्र प्रत्ये भाव महानवात्य भाव नरक जन्म जन्म चक्रचर है महानवा महानवा पंचन महानव महाव समुद्र है ये समुद्र से जंतु उद्धरित जंतु का उद्धार करूंगा उद्धार कैसे करेंगे ज्ञान धर्म करें। उपदेशन ज्ञान धर्म उपदेश के द्वारा उद्धार करूंगा इस तरह से इस तरह ये उत्कर्ष सब्तों को उपाधि स्वीकार करते हैं न्ञान क्रिया सामर्थ्या संपत्ति मंत्रण तदुपदेशन ज्ञान का उपदेश करने के लिए ज्ञान क्रिया सामर्थ्य अतिशय संपत्ति होनी चाहिए जिसके पास ज्ञान नहीं है क्रिया उपदेश के सामर्थ्य नहीं होगा तो उसके बिना कैसे उपदेश तो कर सकते हैं ज्ञान क्रिया सामर्थ्य के अतिशय संपत्ति अतिशय तो प्राप्त होने दिन वे बिना तद उपदेश ज्ञान धर्म उपदेश नहीं हो सकता है न तो एम अपल विशुद्ध तत्व उपादान और ज्ञान क्रिया सामर्थ्य के साथ विशुद्ध तत्व ग्रहण के बेना विशुद्ध तत्व उत्पादन रूप से कहेंगे तो ये सम्भव नहीं इसलिए अपहत रजतमल विशुद्ध तत्व विशुद्ध तत्व होता है जब रजोगुण समगुण मल अपहत नष्ट हो गया ऐसे विशिष्ट तत्व उत्पादन ग्रहण उपादान का ग्रहण के बिना ये शक्ति संभव नहीं न यह अन्य संपति अतिथ संपत्ति ये संभव नहीं है एक एक तरफ विचार करके आलोच्य सप्तन उपादत् भगवान सप्त प्रकर्ष को जो रजोगुण समूह में सहित प्रकटे सत्य गुण उसको ग्रहण करके सादृश से स्वीकार करते भगवान ये अत्यपि संबंध नहीं हुआ परामर्शोपि अविद्या अविद्याभिमानी भगवान अविद्या से परामर्श संबंध नहीं है अभि का अभिमानी हो जैसे जीव अभिज्ञ अभिमानी है अभी का अभिमान जीव के समान ग्रहण करते हैं। है अभिद्या अभिद्वान भगवती अभिद्या को नहीं जानने वाले तो अभिद्वान होता है न सुनर अभिज्ञान भी अविद्या अविद्या को अभिज्ञा से जानने वाले अज्ञानी नहीं जाभुगत जो दिखाता है जो नहीं जानते अज्ञान देखते हस्ते सुख होते वो so so, तो जानता है जाति को अभिज्ञा तो अभिज्ञा को जो जानता है रज तर्व को जो रज को नहीं जानता है केवल वो को नहीं जानता है है इस तरह भी रज तर्प को जानते नहीं तभी सर्वज्ञ रज तर्क को नहीं जानेंगे तो सर्वज्ञ कैसे होगी आप तो रज में तर्क भ्रम हुआ उसका ज्ञान स्तर में होगा नहीं होगा होगा तो स्तर हो जाएंगे सर्प को देख करके आप भ्रांत हो ज्ञान होगा तो भी भक्त हो जाएंगे इसलिए उनको ज्ञान है रज सर्पत्व आपको ज्ञान है सर्पत्व आप कहो तो सर्प कौते भक्त हो इतर जानते रजु में सर्प देख रहा है रज सर्पत्व है रजु में सर्प लिखता है तो सर्पत्व में ज्ञान हो तो भ्रांत हो गया में सर्प लिखता है राज्य है जो सर स्व दिखता है उसको भ्रांत कहेंगे भागेगा नहीं आत्मी मारे हुआ राजस्व रूप से दिखती भागो है भागोगे इसी प्रकार ईश्वर अविद्या को जानते हैं कहना अविज्ञापीय तेलमान अविद्या के तरप तो रूप जो नहीं जानता जीव तो अज्ञानगे न केवल अभिज्ञान ये अविज्ञाते में तिवान ये अविज्ञापन जानकर उसका व्यवहार करते हैं वो अज्ञान नहीं नाटक को में कोई व्यक्ति ही सामान्य राम लोग नाटक करते हैं रामलीला करते हैं ऐसे सामान्य मजदूर करने वाले भी रात को कोई राजा हो गया कोई रावण हो गया कोई राम हो, को हो गया तो बन जाते हैं न करू चाहिए तो नाटक करने वाले तात आरत भ्राम तो होगी अपने रामस्व के आरोग्य करके चेष्टा करता है कभी कुछ करता है कभी तो अक्सर बन जाता है कभी तो राजा बन जाता है कोई मंत्री बन गया ये तो तरह की चेष्टा करता है देखाता है लोग नाटक में ध्यान भ्रांत नहीं होता है वो जानता है सुबह फिर हमको जाना है दुर्घ के देखे राज को राजा हो गया राजा और दूसर को दंड देता है जानता है भ्रांत नहीं होता है तब आहार्य अत्य रूपम न प्राप्ति कम इसको कहते आहार्य ज्ञान आहार्य ज्ञान के बारे तो में क्या है इतने कोई नहीं बान में इच्छा जन्य ज्ञान बाद में इच्छा जन्य ज्ञान आहार्य ज्ञान बाद न इच्छा जन्य ज्ञान जान करके जो ज्ञान होता है उसको होता है आहार्य ज्ञान ये तर्क संग्रह में बताते हैं वाह जहाँ तर्क आता है तर्क भी आहय ज्ञान है बाद में बाधकालीन जन्म ज्ञान आहर आहर बाध कालीम ज्ञान यदि वंग न प्या कर न प्या तर्क देते हैं तो अनुमान कर दिया पर्वत में धूम को तो देखकर करके पर्वत बंदिमान दूसरे को बताता है पर्वत बंदिमान धूमा क्योंकि जहाँ जहाँ धूमे वहाँ बनिए यथा महान रती घर जहाँ बनी नहीं वहां धूम नहीं रहता है जिससे हृदय सौ भक्तान के बाद तो जो शंका करने वाले शंका करता है क्यों धूम हो है तो घने भी नहीं हो क्या बताइए पर्वतें धूम है बंदी नहीं हो धूम हो जाए अच्छा तो बंदी के अभाग होने के बाद भी धूम रह जाए बनी अभाग होती धूमकार धूमो बंदी जगचारे हो बन्नी के अभाग आदमी धूम रह जाए धूमे बनी जभी शंका धूम हस्तु बंदी मास्तु पर्वत धूम रहे बनी नहीं हो वहां को भोजन पकाता है वह रसोई वाले में तो भोजन पकाते हैं नैसे अग्नि है अरे पर्वतें भी कहां से बनने आएगी धूम हो कोई बात नहीं वनी नहीं हो ये शंका हुई तो ताजे मास्क हो धूम हो तो बंदी नास्तो धूम और बनी का भी अभी वन्नी के बिना भी धूम ले जाए तो वन्नी कितनी निश्चय वनी का निश्चय होगा तो उसको सर्व कर देता है निश्चय धूम को देकर वनी निश्चय हो वो दूसरे को बताता देखो जब वनी नहीं होती तो ध्रम नहीं होना चाहिए तो धूमत्वनी जल्द धूमत्वनी वन कारण धूम ध्रम्य कार्य कारण के बना कारण नहीं होता है यदि पर्वतें बनी नहीं होती तो धूम नहीं होना चाहिए जो कहता है पर्वतें यदि वनी न सभी धूम के न साथ ये शब्द प्रयोग करने के लिए उसका कारण ज्ञान चाहिए बुद्धवा शब्दान प्रयत्त जो कोई शब्द प्रयोग करता है उसके लिए ज्ञान कारण पर वन्य भाव का आरोप करता है यदि वन्य न क्या वन्य भाव का आरोप करके धूम अभाव का आरोप करता है नही ठीक है वन्य नहीं है तो ढूंढ नहीं होना चाहिए दिखने वाला कहता है ढूंढ तो दिखता है वो तो मन नहीं गया ढूंढ नहीं है धूम तो दिख रहा है ढूंढ नहीं होना चाहिए आपत्ति वन्य नहीं होगा कारण नहीं होगा तो कार्य नहीं या धूम नहीं होना चाहिए धूम दिखता है इसलिए धूमह वनी माननी पड़ेगी ये जो वंदी नहीं हो करके कहता है इसके लिए पर्वत वन्यभाव ज्ञान कारण है जिसको पर्वतय वंदी निश्चय हो गया तो उसको वन्यभाव ज्ञान कैसे होगा उसको आहार्य ज्ञान होगा उसको निश्चय वनी है दूसरे को बताने के लिए का निवृत्ति करने के लिए आरोप करके करता है वन्यभाव का आरोप करके धूमलभाव का प्रसंग आपत्ति देता है यदि वंदे न त्याग कर ऐसा कहने के लिए पर्वत में वन्यभाव का आरोप क्या जाता है वन्यभाव का आरोप करके धूमलभाव उसकी आपत्ति देता है वंदी निश्चित हो गया तो वन्यभाव ज्ञान उद्योग करगा उसको आहार्य ज्ञान हो सकता है वन्य ज्ञान होने के बाद वन्यभाव ज्ञान नहीं होगा तो वन्य भाव ज्ञान को क्या कहेंगे आहार्य ज्ञान आरोप ज्ञान आरोप करके ज्ञान करके राज्य में जो सर्तव्या उसको आहार्य ज्ञान कहते भ्रांति आहार्य ज्ञान भ्रांति नहीं बाद काल में इच्छा जन ज्ञान भाव्य अभाव निश्चय वन्य भाव का अभाव वन्य निश्चय उसको है वन्य भाव का अभाव क्या होगा वन्य रूप वन्य से वन्य से होते हुए जान करके इच्छा से वन्य भाव आहरक करता है यहाँ लेखनी है मान जहाँ कलम नहीं तो कित से ले कलम तो है यदि नहीं होती कलम लेखनी नहीं होती ये कहते आहार्य जान यदि वन्य नहीं वन वा तो धुंध नहीं होना चाहिए तो तर्क करने के लिए आहार्य ज्ञान आवश्यक होता है ये होता है ईश्वरों को जैसे नृत्य करने वाले मजदूर करेगा सामान्य व्यक्ति राजा बन गया नृत्य में वो ज्ञानी जानता है नहीं राजा नहीं कि समा अपने को देखा था कि राजा जो बंदा देता है चलना बैठना तो राजा के लिए सामान्य व्यक्ति समय राजा बन जाता है इसी तो प्रकार आहारी ज्ञान है ईश्वर को व्यक्ति हरि नात्विकम ये तात्विक नहीं है माया जित आहार्य है जिसे रामस्व आरप तो करके दिखाता है तो भ्रांत नहीं है जानता है मैं राम नहीं तो मुसलमान भगवान राम से नाटक में व्यवहार करता है ये आहार्य रूप है तात्विक नहीं है इसी प्रकार इस तरह जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमत्व आदि है आहारे ज्ञान है ताकि समय शुद्ध स्वरूप अभी शंका करते तो तो हो उत्या उद्धर्तमित विधेरता बनेगा उद्धर्त मिता उदारकनी मिस्टा से भगवता सत्तम उपादेयन तद उपाधान में तो तदि तो तो उद्धार करने की इच्छा से तत्व को ग्रहण करेंगे और सत्य गुण को से ग्रहण करेंगे तब तो, तो उद्धार करने की निर्विशेष शुद्ध ब्रह्म में ईश्वर में इच्छा के होगी इच्छा करने के लिए सत्य गुण चाहिए उद्धार करने की इच्छा होने पर सत्य गुण को ग्रहण करेंगे और सत्य गुण ग्रहण करने पर उदार करने अनन्याय तो होगा अत्या क्योंकि उद्धार करने की इच्छा तो प्रकृति का कार्य सप्तोग में प्रकृति का कार्य सप्तों में तो उपाधि स्वीकार करेंगे क्या पहले उद्धार करने की इच्छा हो क्या पहले बताओ सुना है क्या सुना में समझ आएगा और क्या सुनना है क्या प्रश्न क्या है पहले उद्धार करने की इच्छा है या पहले सत्यगुण ग्रहण करेगा इस पर क्या करेंगे बताओ सत्यगुण ग्रहण करेगा उद्धार करने की इच्छा कि सत्यगुण ग्रहण उद्धार करने की इच्छा हो तो सत्यगुण ग्रहण करेगा नहीं तो सत्यगुण ग्रहण करेगा पहले पहले इच्छा होगी पहले सत्यगुण ग्रहण करेगा पहले इच्छा होगी ना? नहीं तो नहीं हुई हो जाएगा इसलिए कहा गया ईश्वर का उत्तर से शास्त्र कार्य उत्पन्न होगा तो उसमें कार्मिक इच्छा का विचार का ना मिलित करे कैसे चल रहा है इसे उसके लिए उद्धार करने की सृष्टि तो तो है, है अभी सृष्टि है ये सृष्टि के पहले प्रलय था प्रलय के पहले सृष्टि थी उसके पहले प्रलय था जो जगत दिखता है ये अनाग है कार्य अनाग ये जगत की उत्पत्ति हुई जगत को अनादिंग जो जगत दिखता है उत्पत्ति हुई हुई जिसके अनाग है इसके पहले प्रलय था प्रलय के पहले प्रस्थिति है न इसके पहले हुई अनादि है इसके पहले प्रलय था तो अनादिका ना सृष्टि कोई सृष्टि अनादि नहीं एक प्रदाह अनादि सृष्टि प्रलय सृष्टि प्रलय सृष्टि प्रलय से चल रहा है कलतेनादि करते प्रदाह अनादि एक सृष्टि अनाज नहीं एक बीज से वृक्ष बना से जो बीज बनेगा वृक्ष का जो कारण बीज था वही बीज बना दुख से दूता है दूता हुआ है ये एक बीज से दूसरा बृक्ष बीज अन्य बीज से अन्य वृक्ष बीज ये चल रहा है जिस आम्र का बीच बना आम्रे से कटोरे का इंजे बताएस बताए तो वही बनेगा आम के बीजे से आम्रीचर बना आम्र के बुच्छे से आम का इंज बनेगा या पनस का बनेगा कटोरे का तो वही बीज वाला ना जिस बीजे से रुचेगा उसके सजाते हो नहीं वो व्यक्ति नहीं सजाते हुआ से से से दुक्य द्वितीय परंपरा है तो इस हैं।� तो ये इस प्रकार में ये जिस्ति प्रवर, जिस्ति प्रवर जिस्ति प्रवर दे, इस में करने की सबसे कहते भवे सब एवं प्रथमता सर्गत भवेश सर्गत सर तब एकदम प्रथम एकदम प्रथम भाई प्रथम है यह पहला है जी मानिए तो आपकी है पहला प्रलय अनादिकाल से चल रहा है तो जब पहले स्थितिका बोलती एकदम सबसे पहले स्थिति का बोलती अनादिकाल से तीति पहले चल रहा है एकदम पहले सबसे पहले स्थिति होगी है नी सबसे पहले उन्हें तो तो सबसे पहले, पहले, तो तो पहले, पहले, पहले ही होनी चाहिए ना अनाज में सबसे पहले किसे सबसे पहले तो तो अनाजिकारंभ हुआ उसके पहले भी थी सिनाज ही नहीं होगा इसलिए ये दोष तभी आएगा यदि इदम प्रसन्नता करते से हो रे में इदम प्रसन्नता हो ये सृष्टि पहले ही इसके तब नहीं था तभी तो दोष आएगा तो पहले पहले सत्य गुण में उद्धार करने की इच्छा हो लेगा इधर तो उदाहरणिक नहीं अना प्रबंधर समुर्षा अवधि समय पुण्य नया सप्त उपाधे परिदान भगवान जगत ये करने वाले करने वाले जन्माद्य थियर सारा जगत की सर्वसहार प्रबंधे अनाधिकल से सर्गसहारे का प्रबंध चल रहा है प्रवाह सर्वे सृष्टि संहार प्रवे सृष्टि प्रवेय का प्रबंध प्रवाह चल रहा है कब से चल रहा है अनाधिकाल से अभी तो जो सर्ग सृष्टि है उसके पहले स्थिति हुई थी उसको कहेंगे सर्गांतर ये भी सर्गांतर। उसके पहले जो सर्ग था उसको तो क्या कहेंगे सर्गांतर अन्य अन्य स्थिति थी तो पूर्व जो सर्गंतर हुआ था उस समय में प्रलय हुआ किस प्रकार इस तरह उसके पहले थे बाहर करने की इच्छा हुई की में हुई उस समय यह निश्चय रहा अब भी समय तुमने नया सबका शो ये निश्चय के आगे संहार करूंगा ल पूरा हो जाएगा तो आगे सत्य को नृष्टि करूंगा उसकी समय इच्छा हुई थी पूर्व पुष्टि जब थी सहार करने के पहले सहार करने की जब इच्छा हुई समय इच्छा हुई थी, हुई थी। था कि आगे अवधि पूरा सुना पूरा हो जाएगा पहले काल समाप्त हो जाए तो फिर मैं सत्य प्रकट उठा थे सत्य प्रकट ग्रहण करना है एक प्रणिधान कृप्त भगवान ऐसे करके भगवान किया भगवान संहार कर प्राय काल समाप्त हो जाएगा फिर सत्तुणा लेकर सृष्टि करूँगा इसम ने निश्चय किया था तदा सत्यम प्रणिधान वापिस प्रधान साम्यम उपगतम परिपूर्ण महाप्रयागत प्रणिधान भारत सत्यम सत्य भाव में पिणम से कोई रात को सोया निश्चित प्रातः में जो जाना है आज तीन बजे है जो कभी कभी तो सोल जाता है से सात आठ बजे तक यदि कहीं जाना हो नहीं तो जाए तो डायबेजी डोज जाए इसलिए घंटा किल को जाना है कहीं जब जाने का निश्चय होता है बड़े उसमें तो जाते हैं जाना है तो, तो, तो, तो फिर बोल जाते जाना है उसके बाद दोस्त है सोया तो जाने कोई जगह नहीं पड़ता जब जाना पड़ता है इसी प्रकार स्तर उत्तर कर करके तो सहारे करते है आगे प्रलय काल में अपने आप सप्तगुण तो ग्रहण करके फिर तो इच्छा करते हैं देखो दिया क्या करते इच्छा करते हैं इस चित्त सत्तम प्रणिधान राशि पहले प्रलय के पहले सहारे करने के पहले उनका चित्त सत्त था प्रणिधान राशना से एकाग्र करके निश्चय क्या आगे करूंगा तो ये चित्तमय संस्कार रह गया फिर प्रलय चित्तर गुना चित्त प्रधान में प्रलय हो चित्त प्रकृति का कार्य है प्रलय काल में प्रकृति में कार्य लीन हो जाते हैं प्रधान कहते प्रकृति को प्रधान में दो प्रकार रहता है परिणाम एक साम्य परिणाम एक विषम परिणाम जब सृष्टि होती है तो विषम परिणामों में तो सृष्टि होगी और साम्य परिणामों में से हो जाएगा प्रलय काल में प्रधान का के परिणाम है साम्य परिणाम होते हैं साम्य हो गया प्रधान में चित्त लीन हो गया प्रधान प्रधान तो तो अवधि पूरा होने पर इस पहले जो निश्चय था उसके कारण ऐसे चित्त सत्यवा में परिणाम राशना होता पहले पूर्व निश्चय सिर्फ आसना संस्कार उसके कारण प्रत्येक तो तो स्तर चित्त में सप्तभाव में परिणामते फिर प्रधान समय भी प्राप्त हुआ था अभी वही सब परिणाम हो जाता सप्तार परिणाम प्रधान से निगरी का सत्योश्वर का चित्त बन गया जिस प्रातर नया नित्य कर सोया प्रातर सिना है जाना है यदि स्वीया नित्य कर तभी उत्तिष्टी उठ जाता है कोई जगाना नहीं पड़ता उसके पहले जल जाता है पुरानी संस्कारा प्रणीधान संस्कार प्राणीधान करके बिघट जाता है क्या था उसके संस्कार से जाता है इसी प्रकार इस तरह भी पहले संहारा करने के पहले निश्चय करके सहारा करते हैं तो प्रवेश काल अवधि होते ही सत्य गुण से चित्त परिणाम करके फिर सृष्टिकल है इस तरह तस्मात अनादिप्रापर प्रणिधान सत्योपाधान योग स्तर का प्रणिधान और सत्यग्रहण सत्य ग्रहण करना और इच्छा करना निश्चय करना तर्म करने के लिए ये दोनों अनाधिकाले काल से ही सात्य तत्व नीचे अनाधिकाल के चलते नित्य प्रवाह चल रहा है तो नहीं तो ना अन्य संचय अन्न नहीं ये प्रारंभ हो तो अन्न होगा पहले इच्छा करेगा पहले सत्यगुण को लेगा यह अनन्यास्य होगा सत्यगुण तो करेगा इतना कर्मचार मिलेगा तो अनुन्यासा यदि प्रारंभ हो वो तो अनाथिकाल से चल रहा है इसका अनुन्यास नहीं न तो स्तर से चित्त सत्य महाप्रलय भी प्रकृति समय न उपय बात कोई कहेगा स्तर से चित्त सत्य महाप्रलय भी स्तर के साथ रहेगा प्रकृति के साथ भी प्रकृति में भी न होगा सत्य नहीं हो तरह का चित्ता सत्य महाप्रम प्रस्तुति में भी ना नी नित सत्य प्रधान नाधानिकम ये कभी भी प्रधान को प्राप्त नहीं करे जो प्राधानिक प्रधान का कार्य नहीं ना कि अत्यंत इतर कार अंतरम अप्रमाणित माफ देता सप्तुण य प्रधान साम्य को प्राप्त नहीं करेगा तो प्रधान का कार्य नहीं होगा इस तरह के सप्तुणों को चैतन्य तो नहीं कर सके वो तो अज्ञा जी सिर्फ शक्ति नहीं है का जो शिष्ट सत्य यदि प्रधान साम्य को प्राप्त नहीं करे तो प्रधान का कार्य नहीं होगा और सप्तुणों को इतर के शिष्ट सत्य को चैतन्य रूपएंगे कि नहीं ज्ञान रूप करगा तो ज्ञान रूप अर्थांतरण ये दोनों मानते हैं प्रकृति और पुरुष पुरुष चेतने प्रकृति प्रधान है है और कोई अलग पदार्थ नहीं बल्कि प्रकृति का कार्य तो होता है अर्थांतरण अर्थ प्रधान और शक्ति पुरुष दोनों से जीवन चित्त सत्व को नहीं मान सकते अप्रमाणित हो जाएगा अप्रमाणित माना चाहिए नहीं तत्तम इसलिए काल में प्रकृति के सामने को प्राप्त करेगा प्रकृति पुरुष व्यक्ति अर्थांतर भाला प्रकृति और, और पुरुष चेतन उससे अन्य कोई अर्थ नहीं इसे मानतेश्वर की चित्त सत्य क्या है या तो प्रकृति हो या तो चेतन हो जड़ सत्तव ज्ञान हो तो नहीं जड़ होने से पुरुष नहीं कर सकते और प्रकृति में भी मिलेगा तो प्रधान का नहीं होगा ऐसा सिद्ध होता है प्रलय काल में इस तरह का चित्त सत्व प्रस्तुत में वीर्ण हो जाता हो जाता है तो यह तरह से स्वयं इंदिरतिक उत्कर्षक अभी जो स्तर भी नित्य उत्कर्ष चित्त सत्व के काम उत्कृष्ट होता है अत्यधिक नित्य उत्तर से सं प्रमाण का अनुतः प्रमाण आवश्यक निर्मित मिश्रण प्रमाण है कमें ये प्रश्न अनुसार उसका उत्तर देंगे तस् शास्त्र निमित शास्त्र है प्रमाण